संक्षिप्त महाभारत पर्व कुंडल लेकर उत्तरों का लौटना मार्ग में उन कुंडलों का अपहरण होना और अग्निदेव की कृपा से फिर उन्हें पाकर को देना जी कहते हैं जन्मे रानी दमयंती की बात सुनकर उत्तंक मुनि ने महाराज मित्र सह अर्थात सौदास के पास आकर उनसे कोई पहचान मांगी तब इक्वाकुवंशियों में श्रेष्ठ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 और उन्होंने राजा की कही हुई बात वहां ज्यो की त्योरा दी महाराज ने स्वामी का वचन सुनकर उसी समय अपने में कुंडल उत्तंक मुनि को दे दिए। कुंडल पाकर उत्तंक मुनि पुनः राजा के पास आकर बोले महाराज आपके गुढ़ वचन का अभिप्राय क्या है उसे मैं सुनना चाहता हूं सौदास ने कहा ब्राह्मण क्षत्रियलोक शिष्ट के प्रारंभ काल से ही ब्राह्मणों की पूजा करते चले आ रहे हैं तथापि कभी कभी ब्राह्मणों की ओर से भी छत्रियों के लिए बहुत से दोष प्रकट हो जाया करते हैं मैं सदा ही ब्राह्मणों को प्रणाम किया करता था किंतु एक ब्राह्मण के ही हिसाब से मुझे यह दोष यह दुर्गति प्राप्त हुई है मैं मदयंती के साथ यहाँ रहता हूँ मुझे इस दुर्गति से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है अब इन लोक में इस लो, अब इस लोक में रहकर सुख पाने अथवा परलोक में स्वर्गीय सुख भोगने के लिए दूसरी कोई गति नहीं दिख पड़ती कोई भी राजा ब्राह्मणों के साथ विरोध करके न तो इसी लोक में चैन से रह सकता है और न परलोक में ही सुख पा सकता है यही मेरे गुड़ संदेश का तात्पर्य है अच्छा अब आपकी इच्छा के अनुसार ये मणिमय कुंडल मैंने आपको दे दिए अब आपने जो प्रतिज्ञा की है उसको सफल कीजिए। उत्तंक ने कहा राजन, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, आपके अहीन हो जाऊंगा। इस समय एक प्रश्न पूछने के लिए आपके पास लौटकर आया हूं सौदास ने कहा विप्रवर आप इच्छा इच्छानुसार प्रश्न कीजिए मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा आपके मन में जो भी संदेह होगा उसका निवारण करूंगा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 बताइए आप जैसे पुरुष के पास मुझे फिर लौटकर आना चाहिए या नहीं सौदास ने कहा विप्रवर मुझसे उचित बात कहलाना चाहते हैं तो मेरा कहना यही है कि आप किसी तरह मेरे पास ना इसी में आपका कल्याण दिखाई देता है यदि आएंगे तो निसंदेह आपकी मृत्यु हो जाएगी मैसम जी कहते हैं जन्मेजय इस प्रकार बुद्धिमान राजा सौदास के मुख से उचित और हित की बात सुनकर उनके आज्ञाले ले उतंक मुनि अहल्ला के पास चल दिए गुरुपत्नी का प्रिय करने के लिए दोनों दिव्य कुंडल हस्तगत करके वे बड़े वेग से गौतम के आश्रम की ओर जा रहे थे रानी दमयंती रानी मदियंती के कथनानुसार उन्हें उन कुंडलों की रक्षा का भी ध्यान था इसलिए वे उनको काले मृक्षालय में बांध कर ले जा रहे थे रास्ते में एक स्थान पर उन्हें बड़े जोर की भूख लगी वहा पास ही फलों के भार से झुका हुआ एक बेल का दिखाई दिया। उत्तंक उस पर चढ़ गए और महर्षिला को उन्होंने उसकी एक शाखा में बांध दिया। फिर बेल नीचे गिराने लगे उस समय उनकी दृष्टि बेलों पर ही लगी हुई थी वे कहा गिरते हैं इसकी ओर उनका ध्यान नहीं था उनके तोड़े हुए प्राय सभी बेल मृक्षाला पर ही जिसमें दोनों कुंडल बंधे हुए थे गिरे उनकी चोट से बंधन खुल गया और वह कुंडल सहित वृक्ष के नीचे जा गिरा। वहां कुल में उत्पन्न एक नाग पहले से मौजूद था मृक्षाला के अंदर रखे हुए उन मणि में कुंडलों पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने झपट कर उन्हें मुंह में दबा लिया और एक वल्मीक में घुस कुंडल सहित गायब हो गया सांप के द्वारा कुंडलों की चोरी होती देख, उनके मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई लगातार पैंतीस दिनों तक वे बिल खोदने के कार्य में जुटे रहे उनके असह्य वेग को पृथ्वी भी न सह सकी वह उनके दंड की चोर से घायल एवं अत्यंत व्याकुल होकर डगमगाने लगी उत्तंक नागलोक में जाने का मार्ग बनाने के लिए निश्चय करके धरती खोदते ही जा रहे थे यह देखकर इंद्र घोड़े हुए रथ पर बैठकर हाथ में वज्र लिए उस स्थान पर आए और विप्रवर उत्तंक से मिले इंद्र उत्तंक के दुख से दुखी थे तथा ब्राह्मण का वेश मनाकर वे उनसे बोले ब्राह्मण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 वज्रधारे इंद्र जब किसी तरह उत्तंक को अपने निश्चय से हटा न सके तो उनके दंडे के अग्रभाग में अपने वज्रास्त्र को जोड़ दिया उस के प्रहार से पृथ्वी हो गई और नाग लोक का रास्ता बन गया उसके द्वारा नागलोक में प्रवेश करके उन्होंने देखा कि वह लोक हजारों योजन विस्तृत है उसके चारों और दिव्य मणि मुक्ताओं से अलंकृत अनेकों प्रकार है वहां स्फटिक मणि की बनी हुई सीढ़ियों से सुशोभित बावड़िया निर्मल जलवाली और बिहक से सुंदर सुंदर वृक्ष नागलोक का बाहरी दरवाजा योजन पांच योजन ऊंचा और चौड़ा है नागलोक की यह विशालता देखकर उत्तंक मुड़ी दीन अर्थात हतोत्साह हो गए अब उन्हें फिर कुंडल पाने की आशा न रही इसी समय उनके पास एक घोड़ा आया जिसकी पूछ के बाद सफेद और काले तथा आँख और मुह लाल थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था उसने उत्तंक से कहा, बेटा, मेरे अपान मार्ग गुदा में मारो। इससे तुम्हें कुंडल मिल जाएंगे ऐरावत का पुत्र तुम्हारे कुंडल चुरा कर ले आया है मेरी गुदा में फूक मारने से तुम घृणा न करो क्योंकि गौतम के आश्रम में रहते समय तुमने अनेकों बार ऐसा किया है उत्तंक ने पूछा गुरुदेव के आश्रम पर मैंने कभी आपका दर्शन किया है इस बात का ज्ञान मुझे कैसे हो और आपके कथन अनुसार वहां रहते समय पहले मैं जो काम अनेकों बार कर चुका हूँ वह क्या है यह सुनना चाहता हूँ घोड़े ने कहा ब्रह्मण मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु जात वेदा अग्नि हूँ तुमने अपने गुरु के लिए सदा पवित्र रह कर मेरी पूजा की है इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा अब तुम मेरे बताए अनुसार कार्य करो विलंब न करो अग्निदेव के ऐसा कहने पर उत्तं ने उनकी आज्ञा का पालन किया इससे प्रसन्न होकर वे नागलोक के लिए प्रज्वलित हो उठे जिस समय ब्राह्मण ने फूक मारी उसी समय उस अश्र उपधारी अग्नि के रोम रोम से जोर जोर से धुआं उठने लगा जो नागलोक को भयभीत करने वाला था वह धुआं इतना बढ़ा कि वहां कुछ सूझ नहीं पड़ता था एरावत के घर में हाहाकार मच गया वासुकी आदि मुख्य मुख्य नागों के घर धूम से आच्छादित हो गए उनमें अंधेरा छा गया, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो से ढके हुए पर्वत और वन हो धुआं लगने से नागों की आंखें लाल हो गई और वे अग्नि के तेज से संतप्त होने लगे अतः महामुनि उत्तम का विचार जानने के लिए सभी एकत्रित होकर उनके पास आए उस समय उन अत्यंत तेजस्वी महर्षि का निश्चय सुनकर उनकी भय से कातर हो तथा उनका पूजन किया अंत में सभी नाग बूढ़े और बालकों को आगे करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए बोले भगवान हम पर प्रसन्न हो जाइए हम आपके कुंडल लौटाए देते हैं इस प्रकार ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करके नागो ने उन्हें पाद्य और अर्घ निवेदन किया और वे दिव्य कुंडल भी वापस कर दिए तक नागों से सम्मानित होकर उत्तंक मुनि उत्तं मुख्य प्रदक्षिणा करके गुरु के आश्रम की ओर चल दिए उन्होंने गुरु पत्नी को वे दिव्य कुंडल दे दिए और वासुकी आदि नागों के यहाँ जो घटना घटी थी वह सारा समाचार अपने गुरु महर्षि गौतम से कह सुनाया जनबेजय इस प्रकार तीनों लोगों में घूम कर महात्मा उत्तंक ने वे मणि में दिव्य कुंडल प्राप्त किए थे वे ऐसे ही प्रभावशाली और महान तपस्वी थे